टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर फोर्टीन तो सब ऐसा हो सकता है जो ऊपर की तरफ इशारा करता हो और सब ऐसा हो सकता है कि नीचे की तरफ इशारा करता हो असल में कोई सीढ़ी ऐसी नहीं जो दोनों तरफ नहीं जाती हो सब सीढ़ियां दोनों तरफ जाती हैं ऊपर की तरफ भी वही सीढ़ी जाती नीचे की तरफ भी वही सीढ़ी आती। सिर्फ आपके रुख पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो एक दफा रुख साफ हो जाए तो इधर तो मैं इस पे सच में निरंतर सोचता हूं अगर एक चित्र को देखकर एक आदमी की कामुकता जग सकती है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि चित्र को देख के एक आदमी की कामुकता विलीन हो जाए फिर दोनों बातें एक साथ हो सकती है मगर ऐसा चित्र तो बना नहीं पाता साधु जो कामुकता को विलीन करता हो चिल्लाता यह है कि वो कामुकता वाला चित्र नहीं चाहिए वो तो रहेगा तुम चित्र को और श्रेष्ठ चित्र से बदल सकते हो और कोई उपाय नहीं बदलने का संगीत और श्रेष्ठ संगीत से बदल सकते हो संगीत मिटाने का उपाय नहीं इधर मेरी दृष्टि यह कि जीवन की सारी चीजों का समग्र जीवन का ऐसा उपयोग होना चाहिए कि वो रोज सीढ़ी बनता चला जाए और रोज हमें पता चलता तो जाए कि कितना इसमें मिथ्या है अब समझ ली इतनी देर संगीत सुना तो हम पर कभी पीछे सोचते नहीं कि क्या हुआ न कभी विचार करते कि आखिर हमको आधा घड़ी अच्छा लगा क्यों लगा क्या बात थी सोचेंगे तो बहुत इंप्लीकेशन है एक उदाहरण के लिए आपको कहूँ किधेर आप सुन रहे थे कोई भी इंद्री पूरी तरह से कहीं सक्रिय हो जाए तो से सारा मन उस तरफ बहने लगता है और और तरह से शिथिल हो जाता और तरफ से मार्ग उसके बंद हो जाते यानी जब आप संगीत सुन रहे हैं अगर सच में ठीक से सुन रहे हैं और ठीक से संगीत चल रहा है तो आप सिर्फ कान ही हो जाते बाकी आप नहीं रह जाते बाकी सब तरफ से चेतना जो है वो कान की तरफ आके इकट्ठी हो जाती क्योंकि वहां से कुछ रस आ रहा है तो सारी चेतना वहां चली आती और चेतना किसी भी कारण से कहीं भी इकट्ठी हो जाए तो सुखद है टूटी हुई चेतना दुखद है बिखरी बिखरी चेतना दुखद है खंड खंड है अखंड हो गई थोड़ी देर के लिए सब सरक आई वही यानी सब ताकत वही आ गई और प्रतिपल हमारे शरीर के सब इंद्रियों में चेतना सरकती रहे जैसे आपने खाना खा लिया फिर नींद आने का मन होता और नींद आने का मन का और कोई कारण नहीं सारी चेतना पेट के पास आ गई अब वो बचाने में लग गई है मस्तिष्क खाली हो गया शिथिल हो रहा है वो सो जाना चाहते हैं और कोई कारण नहीं इसलिए ज्यादा खा लेते हैं इसलिए नींद फौरन पकड़ना शुरू करती वो जितना शक्ति मस्तिष्क के पास थी वो वापिस आ गई वो पेट पर पे काम कर लिया पेट ज्यादा प्राइमरी अभी काम वहां होगा इसके बाद कुछ होगा इसके बाद फिर मस्तिष्क मिल सकती है, सकती अभी वहां से बुला लिया गया वो इमरजेंसी की स्थिति है पेट के लिए वो सारी चीज वहां गई आप संगीत सुन रहे हैं तो सारी चेतना कान के पास आ गई यानी कहना चाहिए आपकी आत्मा कान के पास है उस वक्त और चूंकि वो इकट्ठी होती है इसलिए सुखद मालूम पड़ता है और इंद्रियों पे इकट्ठी होती तब इतना सुखद मालूम पड़ता है जब इंद्रियों से भिन कहीं इकट्ठी होती उस सुख का तो कोई हिसाब नहीं जब आप भोजन कर रहे हैं तब भी आपको जो सुख आता है वो पूरी चेतना वहां आ गई तो नहीं तो नहीं आएगा जैसे आप भोजन कर रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट बहुत स्वादपूर्ण लग रहा है और एक आदमी ने आज खबर थी कि नीचे पुलिस वाले खड़े हैं वारंट लिए वहां हथकड़ी बांधो अचानक सब विदा हो गया अब भी आप भोजन खा रहे हैं लेकिन मुंह में कोई स्वाद नहीं आ रहा चेतना वहां से विदा हो गई जीव रह गई वहां सिर्फ अब वो जीव बेकार है अब वो अब डाले जा रहे हैं जल्दी अब उसको कोई मतलब नहीं रहा है। बात खत्म हो गई है क्योंकि तो चेतना वहां से हट गई वो और कहीं चली गई जहां जरूरत है अब वो वहां चिंतन में लग गई कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है खाना गया खाना गया ही तो हमारी सारी इंद्रियां चेतना को इकट्ठा करने का उपाय बनती है और इसलिए जिस व्यक्ति के पास जो इंद्री बहुत सजग हो जाती है आखिर कलाकारों का वही सुख है एक प्रिंटर है वो भी देखता है बगीचे में आकर फूलों को आपने भी देखा लेकिन आपको कभी कुछ नहीं दिखाई पड़ता जो उसको दिखाई पड़ता क्योंकि आपने सिर्फ आंख से देखा है उसकी आंख में उसकी पूरी आत्मा इकट्ठी हो जाती तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो वैसे ही जैसे कि भोजन आप पहले कर रहे थे वो खाने में थी और खबर मिली कि वारंट आ गया और विदा हो गई जीप रह सिर्फ तो हमने हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी आंख पूरी की पूरी आत्मा वहां आ गई हो तो तो जो हम जानेंगे वो पेंटर जान रहा है काम के पास पूरी आत्मा आ जाए तो हम वो जानेंगे जो संगीतक जान रहा है एक प्रेमी ने अपने प्रेमी का हाथ हाथ में लिया है तो सारी आत्मा हाथ में आ गई अगर आ जाए तो ही हाथ में पता चलेगा कि कुछ है नहीं तो बेकार है हाथ में हाथ रह जाएगा कुछ नहीं रह जाएगा हमारी इंद्रियां भी उतनी ही सतेज हो जाती है अनुभव करने में जहां हम पूरे इकट्ठे हो जाते हैं और ये लेकिन इससे सिर्फ दुख भूल ही पाता है बस इंद्री के द्वार से कभी भी ऐसे आनंद के आने का उपाय नहीं है जो शाश्वत हो परम हो जो आता है वो चला जाता है फिर फिर थोड़ी देर में बिखर जाता है लेकिन एक ऐसा आनंद भी जो हम इंद्रियों से दूर अपने भीतर वहां इकट्ठे होते हैं जहां इंद्रियों का सवाल नहीं इंद्रियों का जो घेरा है उसके बिल्कुल मध्य में हम इकट्ठे होते हैं जहां इंद्रिया नहीं है वहां जो अनुभव होता है वो अत है ये जो अतिद्रीय अनुभव है ये सुख आनंद कहीं से आया हुआ नहीं है अब किसी द्वार से ये अपने ही भीतर जन्मा है इसलिए अब इसके जाने का भी कोई सवाल नहीं है तो संगीत से आपको सुख मिल सकता है संगीत बंद हो जाएगा और सुख हो जाएगा वो आप में ऐसा डाला गया था वो वापस लौट गया एक ऐसा आनंद है जो आप में ही जन्मता है जो कहीं बाहर से नहीं आता इंद्रियां जो है वो बाहर से लाने के द्वार है इसलिए इंद्रियों पर जो निर्भर होकर आनंद को खोज रहा है वो हमेशा क्षणिक आनंद से बाहर को भी, भी नहीं खोज पाएगा खोजेगा खोज भी नहीं पाएगा कि गया पकड़ में आ भी नहीं पाया कि छूट गया आनंद की खोज तो वहां करनी है जहां हम बाहर के द्वार से सवाल हटा लेते हैं द्वार का सवाल ही नहीं हम सब द्वारों से हट जाते हैं और वहां खड़े हो जाते हैं जहां कोई द्वार नहीं जहां आम है सिर्फ और एक बार हम वहां इकट्ठे हो जाएं इसी का मतलब इंटीग्रेशन या योग योग का मतलब वहां इकट्ठे हो जाना जहां इंद्रिया नहीं है जहां इंद्रिया है वहां इकट्ठा होने का नाम है भोग अगर इसकी पूरी साइंटिफिक अर्थ को समझे तो भोग का मतलब जहां इंद्रिया हैं वहां आत्मा को ले जाना खाने पर ले जाओ संगीत पर ले जाओ प्रेम में ले जाओ कहीं भी ले जाओ जहां भी आत्मा को इंद्रिय पर ले जाया जाता है उस अनुभव का जो नाम है वो है भोग और जब आत्मा को हम ऐसी जगह ले जाते हैं जहां कोई द्वार नहीं कोई इंद्री नहीं किसी का भोग नहीं किसी से संबंध नहीं जहां असंग अकेली निर्दार डोरलेस आत्मा खड़ी हो जाती है और इकट्ठी हो जाती है उसका नाम है योग ऐसी इकट्ठी हुई आत्मा उस आनंद को जान लेती है जो भीतर से जन्मता है और तब इसको आप बांट तो सकते हैं लेकिन चुका नहीं सकते चुका नहीं, चुका नहीं सकते क्योंकि ये आपके प्राणों का हिस्सा है इसे चुकने का कोई कारण नहीं इसे खत्म भी नहीं कर सकते और इसे जान ले तो फिर सारे इंद्रियों के सुख अत्यंत तो पीके हो जाते यानी कोई अर्थ के नहीं रह जाते कोई अर्थ ही नहीं है वह तो ये सारी कलाएं इंद्रियों के द्वार पर आत्मा को इकट्ठा करने का काम करती रही है पर उनको मार्ग बनाया जा सकता है कि वो आगे की खबर में वही ना अटका देंद्रीय तो जो जो सुख है उसका उसका उसका अनुभव कैसे हो शुरू तो हो शुरू हुआ तो गहराई में देर नहीं लगती शुरू शांति से होनी चाहिए आतीन्द्रिय सुख की शुरुआत तो आवाजित शांति से होनी चाहिए ना? होनी चाहिए ऐसा नहीं कहता पर शायद हुई तो अच्छा है। हाँ हो है। सकती है हो सकती है ऐसा तो, नहीं कहता होनी चाहिए तो क्या आवाजित शांति ओम के उच्चारण द्वारा नहीं हो सकती वो तो शांति आभाषिक शांति तक भी नहीं है तो आभासिक शांति तक नहीं उसको तो विक्षिप्तता कह रहा हूँ वो तो पागलपन सुबह सुबह थे न तुम अच्छा उसे तो मैं विक्षिप्तता कह रहा हूँ वो आदमी तो सिर्फ पागलपन में पड़ा हुआ है तो तो संगीत ओम पे लाया जा सकता है है ना बिल्कुल लाया जा सकता है ओम पे लाया जा सकता है किसी भी चीज पे लाया जा सकता है तुम पर जो परिणाम होगा वो ओम का नहीं होने वाला तुम पर जो परिणाम होगा वो तो स्वरों की जो हारमोनी है उसका होने वाला है संगीत कुछ भी होगा उसमें जो दो स्वरों के बीच जो लयबद्धता है उसका तुम तो परिणाम होगा वो चाहे ओम गए चाहे कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तुम्हारा संबंध नहीं तुम्हारा संबंध तो ये है कि चित्त पर स्वरों का जो आघात हो रहा है वो आघात लयबद्ध होना चाहिए बस लयबद्धता संगीत है तुम उससे क्या गा रहे हो फिल्मी गाना गा रहे हो भजन गा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लयबद्धता उसकी तुम्हारे चित्र को प्रभावित करती है इसको भी मैं आभासिक शांति ही कह रहा हूं ये शांति नहीं है ये शांति नहीं, नहीं है लेकिन एक आदमी जो बैठकर ओम ओम ओम ओम जप रहा है वो तो बेचारा अत्यंत ही जिसको कहें साइकोन्यूरोटिक हालत में है वो तो उस हालत में है जहां उसके चिकित्सा इलाज होना चाहिए बहुत बुरी हालत में है। उसकी सारी प्रतिभा मर जाएगी जो चित्त की जागरूकता है तेजस्वीता है वो मर जाएगी डल हो जाए तुमने कभी भी राम राम जपने वाले आदमियों को प्रतिभावान नहीं देखा होगा जीनियस नहीं पाओगे डल माइंड होंगे, और धीरे धीरे स्टुपेट हो जाएंगे क्योंकि तो ये काम स्टुपेट तो है ये जो काम है ना मैकेनिकल हाँ इतना मैकेनिकल और इतना मूलतापूर्ण है yes, कि इसका टोटल इम्पैक्ट जो होने वाला है वो डलनेस की तरफ ले जाने वाला तमस की तरफ यानी ये ये सब इस तरह का नामचक वगैरह तामसिक मुद्रा पैदा करने वाला है तमसपूर्ण है इसका सबसे तो कोई संबंध नहीं पर वास्तव जगत को भूलने के लिए जैसी वास्तव जगत को भूलना नहीं है वास्तव जगत को जानना है भूलना क्यों नहीं नहीं वास्तविक जगह देने आई एम नॉट मिले मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने कहा क्या अभी शराब के एक प्याला लेने के बाद हाँ तो उतने मूल लिस्ट को भी मैं देता हूँ हाँ। मैं तो ये कहते हूँ कि जैसे शराब है वैसे ये राम राम मैं फर्क नहीं करता है मधुशाल में जाओ कि मंदिर में चले जाओ आमा तो फर्ज नहीं करता हाँ हमें एक ही है तो वही तो वो तो मैं कहते हूँ शरीर तो शरीर में, में और कौन सी जगह इकट्ठी जैसे ही तुम इंद्रियों से अलग हुए कि तुम शरीर से अलग हो जाते हो तत्काल शरीर के भीतर नहीं घटती और वो जरा हो जाएगा वो घटना शरीर के भीतर घटती ही नहीं असल में तो शरीर तो जो है वो पूरा का पूरा इंद्रियों का ही बहिर्मुख और अंतरमुख स्नायुओं का जाल है यानी अगर ठीक से हम समझे तो शरीर सब इंद्रियों का जोड़ मात्र है और कुछ भी नहीं शरीर में और कुछ है ही नहीं सब इंद्रियों का जोड़ है जैसे फोन लगा हुआ है तो तुम फोन उठाकर फोन कर रहे हो तो ये जो फोन का तुम्हें चुंगा दिखाई पड़ रहा है यही फोन नहीं है इसकी जो वायरिंग की सिस्टम है पूरी की पूरी वो भी इसका हिस्सा है समझे न पूरा का पूरा इसी का हिस्सा है वो एक्सचेंज जो है वो भी इसी का हिस्सा है यानी वो पूरा का पूरा आ, जाल ही उसका है जब तुम आंख से देख रहे हो तो सिर्फ आंख ही काम नहीं कर रही आंख के पीछे का पूरा का पूरा स्नायुओं का जाल काम कर रहा है अगर तुम इंद्री से हटे तो तुम शरीर से हट गए। अतिद्री यानी असरीर तो बॉडी लेसनेस में चले गए वो घटना घटती है वो घटना बियॉन्ड बॉडी है जब भी कोई व्यक्ति सारी इंद्रियों से चित्त को अलग करके खड़ा होता है तो फौरन पता है कि शरीर अलग पड़ा है उनमें अलग हूं ये जो इसलिए कहां शरीर में ये घटती कहना नहीं जा सकता शरीर के बाहर घटती है। शरीर के भीतर नहीं घटती है शरीर में कोई काउंटर पार्ट होता है काउंटर पार्ट है काउंटर पार्ट है शरीर में शरीर के भीतर घटना नहीं घटती है लेकिन शरीर के भीतर वो हिस्से हैं जहां से आत्मा का संपर्क शरीर को उपलब्ध होता है जिससे कि दो तार लगे हुए हैं दोनों तार छू रहे हैं। तो एक कांटेक्ट फील्ड है जहां से एक तार की बिजली दूसरे तार में चली जाती है तो ऐसा हमारे शरीर में कोई कुछ स्थान है कांटेक्ट फील्ड है जहां से चेतना और शरीर जुड़ता है उन्हीं को चक्र कहते हैं और चक्र भी इसीलिए कहते हैं उनको चक्र भी इसीलिए कहते हैं कि जब दो शक्तियां जुड़ती हैं तो वहां चक्र पैदा हो जाता है तीव्र मूवमेंट पैदा हो जाता है उसी मूवमेंट से घुसती है चेतना भीतर यानी चक्र कोई ठहरी हुई चीज नहीं अंग्रेजी में सेंटर शब्द से पता नहीं चलता कुछ भूल हो जाती सेंटर स्ट्रेटेज सेंटर का मतलब ठहरा हुआ बिंदु चक्र का मतलब है चलता हुआ मूवमेंट उसमें है तो जब भी दो तो कॉन्टेक्ट फील्ड मिलते हैं तो मूवमेंट की स्थिति बनती उस मूवमेंट की स्थिति को भी तुम शरीर से नहीं पकड़ सकते हो शरीर से पकड़ने जाओगे तो खोजी मुश्किल है अगर आदमी फिजियोलॉजिस्ट से पूछोगे हम सारा शरीर काट डाले इसमें कहीं हमें चक्र तो दिखाई नहीं पड़ता कहीं ना कोई हृदय चक्र है ना कोई कुछ और है ना कोई आज्ञा चक्र इसमें कहीं नहीं मिलता इसमें कहीं वो है भी नहीं ये ऐसे ही है जैसे कि ये बल्ब जल रहा है हम इस बल्ब को निकाल लें और सारे बल्ब को तोड़ डालें और खोजबीन करें कि वो कहां है जो रोशनी थी तो वो कहीं नहीं मिलेगी तब एक आदमी कह सकता है कि मैं निश्चय से कहता हूं कि इस बल्ब में रोशनी नहीं थी क्योंकि इसमें हमने पूरा खोख खोल के देख लिया इसमें रोशनी कहीं थी नहीं रोशनी बाहर से आता हुआ कॉन्टेक्ट था बल्ब से प्रकट होता था लेकिन ठीक बल्ब में नहीं था आता बाहर से था हमारे शरीर में जो चेतना आ रही है वो तो बाहर से आ रही है पूरे दूसरे किन्हीं कुछ स्थल हैं जिनसे वो प्रवेश कर रही है अगर थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ जाए समझ बढ़ जाए थोड़ी खोज बढ़ जाए तो तुम्हारे शरीर में तुम्हें वो केंद्र बहुत जीवंत और चक्री मालूम पड़ने लगेंगे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ने लगेगा उनका वो सब दिखाई पड़ने लगेगा लेकिन फिर भी तुम अगर काट के देखोगे शरीर को तो वो नहीं वहां मिलेगा और इसलिए योगी बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है उसके लिए बड़ी कठिनाई है उसको पूरा अनुभव होता है कि चक्र यहाँ है और अस्पताल में जाता है और डॉक्टर जांच करता है तो वो कहता है यहाँ तो कुछ है नहीं अब ये ऐसे ही है मामला जैसे की अगर अभी हम सब यहाँ बैठे सोच रहे हैं अगर मैं उनसे पूछूँ की आप सोच रहे हैं आप कहेंगे हाँ अभी हम खोपड़ी खोल कर देखें तो विचार नहीं मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि आप झूठ बोलते थे क्योंकि विचार कहाँ खोपड़ी तो खोल कर हम देखते हैं मेरे, मेरे मतलब और अगर कोई सिद्ध करना चाहे तो वो सिद्ध कर सकता है कि कोई भी आदमी कभी नहीं सोचता सब लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि जब भी खोपड़ी खोली जाती विचार नहीं मिलता वो तो हम मान लेते हैं ये दूसरी बात है अगर मानने से इंकार करते तो कोई आदमी सिद्ध नहीं कर सकता की विचार है खोपड़ी खोलने से कुछ मिलता नहीं विचार ही खो जाता उसका लेकिन अनुभव पक्का तुम्हें कि विचार का हमें अनुभव हो रहा है मैं जानता हूं कि विचार भीतर है लेकिन शरीर में पकड़ में नहीं आता ठीक वैसे ही चक्रों का अनुभव भी होता है और चक्रों से बड़ी व्यवस्था है पूरे जीवन अगर चक्रों को ठीक से समझा जा सके तो सारे जीवन की प्रक्रिया को बदलने में बड़ा सही होगा बड़ा सही क्योंकि हो।, हो सकता है कि तुम जिंदगी भर मेहनत करते रहो सिर्फ तुम्हारा एक चक्र सिथुल पड़ा हो तुम्हारी सब मेहनत बेकार हो जाती हो यानी ऐसे होता हो कि तुम दरवाजे को धक्का दिए चले जाते हो और चाबी लगी हो ताला बंद है तुम्हें पता ही नहीं कि जब दरवाजे में ताला तालाबी होता है तुम सिर्फ धक्के दे रहे हो तुम तो फिजूल मेहनत कर रहे हो होशियार आदमी आएगा वो जानता है तो चाबी घुमा देगा हाथ का इशारा करेगा वो दरवाजा खुल जाए तो कई बार तो ये है कि हम बहुत सी फिजूल मेहनत करते रहते हैं अगर थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्ट फील्ड का पता हो जाए तो हम उनसे बहुत जल्दी गति कर सकते है एकदम गति कर सकते हैं इधर में सोचता हूँ इस पर एक किताब पूरी दे देने को ताकि तो अलग अलग केंद्रों अलग अलग, अलग चक्रों पर केंद्रित होती है आत्मानंद के साथ आत्मा का जो आनंद उपलब्ध होता है वो चक्रों पर अलग अलग, अलग केंद्रित अलग अलग केंद्रित होती है और इसलिए हर चक्र पर जहाँ केंद्रित तुम कर लेते हो वहीं वहीं प्रवेश करने लगती है। जैसे सेक्स के सेंटर पर अगर किसी को आनंद मिल गया तो उसकी आत्मा उसी के आसपास इकट्ठी हो जाए और वो उसी को रिपीट करता रहे और उसे पता नहीं चलेगा कि और भी सेंटर्स थे जो खाली पड़े रहेगा जहां उसे पता नहीं कि वहां भी कांटेक्ट हो सकता था जिसको जहां जिस और अक्सर यह होता है कि अधिक लोग एक आध सेंटर में जीते हैं और मर जाते हैं अधिक लोग जिससे बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति है इंटेलेक्चुअल है तो वो बुद्धि के चक्कर पर ही जीता है उसकी सारी शक्ति सब आत्मा वहीं इकट्ठी हो जाती इसलिए हो सकता है एक वैज्ञानिक को शादी की जरूरत ना पड़ा उससे सेक्स का सवाल ही नहीं इसका कारण ही नहीं है कोई ब्रह्मचरी को उपलब्ध सब कुल कारण इतना है कि सारी आत्मा इंटेलेक्ट के उस सेंटर पे आ गई है जहां से वो सेक्स की तरफ लौटती नहीं सवाल नहीं रहा उसके लिए सारी आत्मी वहां इकट्ठी हो गई है उसके लिए एक ही काम रह गया और इन सारे चक्रों का अलग यात्राएं है इनकी जिस चक्र पे तुम काम कर रहे हो उसी चक्र के तल पर जीवन के जो अनुभव है वो तुम्हें उपलब्ध हो सकेंगे समझ लो कि मैं यहां से देखूं अगर मेरी आंख का कोण सीधा है तो दीवार पे जो सीधा पड़ रहा है वो मुझे दिखाई पड़ेगा अगर आंख का कौन मेरा ऊपर है तो आकाश में जो है वो मुझे दिखाई पड़ेगा अगर नीचे झुका है तो जमीन पर जो है वो मुझे दिखाई पड़ेगा चीजें सब है लेकिन मैं तो वही देखूंगा जो मेरी आंख का कौन है तो हमारे जो सेंटर है वो हमारे अनुभूति के केंद्र है हम वही जानते हैं जो हमारा सेंटर है इसलिए हमें दूसरे सेंटर में क्या होता है कुछ पता नहीं और जब दूसरे सेंटर वाला आदमी हमसे कुछ कहेगा तो हम कहेंगे क्या पागल पता ये हो ही नहीं सकता ये हो ही नहीं सकता जैसे छोटा बच्चा है वो अभी, अभी उसका सेक्स सेंटर सक्रिय नहीं हुआ है उसे कल्पना भी नहीं हो सकती कि लोग सेक्स के लिए किस तरह परेशान पीड़ित और पागल हो रहे हैं उसे कल्पना नहीं हो सकती अभी और अगर कोई कहे कि दुनिया ऐसी पागल हुई जा रही है इसमें तो वो कहती क्या जरूरत है इसमें क्या मामला है अभी उसका सक, सेंटर सक्रिय नहीं हुआ अभी वो वहां से दुनिया को देख ही नहीं रहा ठीक जो हमारा केंद्र सक्रिय हो जाए उसी तल पर जितने अनुभव हैं वो अनुभव में आने शुरू होते हैं और जिसके सारे केंद्र सक्रिय हो जाए वो जीवन को एक समग्रता में अनुभव करता है और तब एक बहुत ही नया अनुभव होता है अभी हमारा जो जैसे समझें दो चीजें हैं एक तो जमीन पर हम एक सीधी रेखा खींचे होरिजेंटल और एक रेखा हम वर्टिकल खींचे जमीन से आकाश की तरफ तो जो आदमी होरिजेंटल रेखा पर जाएगा सीधा वो जमीन से कहीं भी मुक्त नहीं होगा वो कितने चलता चला जाए वो कितनी करोड़ों मील चले वो रहेगा जमीन पर क्योंकि जो रेखा उसने पकड़ी है वो जमीन पे चलती है और जिस आदमी को वर्टिकल यात्रा करनी जैसा हवाई जहाज उठा ऊपर तो वर्टिकल यात्रा उसी बिंदु से शुरू ही होगी जहां जमीन छूटेगी उसके पहले शुरू नहीं होगी हो यात्रा जो है वो जमीन पर ही चलेगी यानी उसमें तुम कितने चलते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यह कहो हम हजार मील चल के बाहर हो जाएंगे तो तुम गलती में हो हजार मील भी तुम उस पर चलोगे क्योंकि वो तो जो तुम्हारी यात्रा का पथ है वो वो ओरिजेंटल है इन सेंटर्स में भी दो रास्ते हैं आमतौर से हम हो रिजेंटल जीते हैं जैसे सेक्स का सेंटर है ये सेक्स का सेंटर है समझो तो हम इस सेक्स के सेंटर को पार करके हो चलते चले जाते हैं सेक्स के बाहर कहीं नहीं जाता ये एक स्त्री आए एक पुरुष आए हजार स्त्री आए हजार पुरुष आए कोई फर्क नहीं पड़ता हजार जन्मों, कोई फर्क नहीं पड़ता ये ये होरिजेंटल रेखा चलती जाएगी और ये यात्रा इस रेखा पे जो भी मिलेगा उसी से सेक्स के संबंध होते चले जाएंगे बढ़ता चला जाए इसके बाहर तुम कहीं जाओ तुम कहोगे कि हम बहुत अनुभव से गुजर जाएंगे बाहर तो निकल जाएंगे लेकिन तुम कहीं बाहर नहीं निकलोगे क्योंकि तुम्हारी यात्रा ओरिजेंटल एक और यात्रा है जो वर्टिकल वर्टिकल का मतलब यह है कि तुम एक सेंटर से आर पार नहीं जाते तुम एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाते हो यानी एक सेंटर नीचे उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर अब तुम एक सेंटर से ऊपर की तरफ जाते हो नीचे के सेंटर से उसके बाद वाले सेंटर को, उसके बाद वाले सेंटर पर तुम ऐसा बढ़ रहे हो तुम वर्टिकल हो तुम वर्टिकल हो यानी यू समझो कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की भूमि जो है वो सेक्स है भूमि है उसकी और उस पर वो होरिजेंटल चल सकता है अनंत जन्मों तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई अनुभव से बाहर नहीं ले जाएगा उसी सेंटर से एक और यात्रा जाती है जो वर्टिकल है जो ऊपर के सेंटर से जोड़ती है और एक दफा वर्टिकल यात्रा शुरू हो जाए तो जैसे सेक्स के सेंटर से ऊपर उठे तो ऊपर के सेंटर पर सेक्स से हजार गुना आनंद है और जैसे वो आनंद हो जाए तो नीचे जाने का कोई सवाल नहीं रहा वो आदमी हंसेगा वो कहेगा कि आप है और अब जब उसे यह पता चल गया कि एक सेंटर से ऊपर हटने पर इतना आनंद मिला है तो उसकी खोज ऊपर की तरफ होनी शुरू हो गई ये जो होरिजेंटल यात्रा थी ये भी आनंद की वजह से थी उस एक पुरुष ने एक स्त्री को भोगा उसे लगा कि बहुत आनंद मिला है तो अनेक स्त्रियों को भोग तो और आनंद मिलेगा तो वो एक स्त्री से दूसरी स्त्री पर एक पुरुष से दूसरे पुरुष पर बदलता चला जा रहा है एक जन्म में इतना मिला है तो और दस जन्मों में और ज्यादा मिलेगा पिछला अनुभव उसे आगे धक्का दे रहा है हो ठीक ऐसा ही एक सेंटर से दूसरे सेंटर में भरगति हो जाए उसकी एक बार तो उसको पता चलता है कि एक सेंटर को छोड़ने से इतना ऊपर उठने से इतना हवाई जहाज ऊपर उठा हजार फीट ऊपर आया तो नीचे की जमीन से बड़ा खुला आकाश आ गया नीचे की गंदगी बदबुआ सब छूट गई कचरा स्लम्स कुछ दिखाई नहीं पड़ते और हजार फीट ऊपर उठता है और खुला आकाश में कटाता चला जाता है एक एक सेंटर बढ़ता है उतना ही यानी मेरा अपना कहना यह है कि प्रत्येक सेंटर से दूसरे सेंटर पर हजार गुना ज्यादा अनुभव है लेकिन उसको भी वो अगर होलीजेंटल पकड़ ले तो मुश्किल में पड़ जाएगा और अक्सर योगी पकड़ लेता एक सेंटर पर वो गया सेक्स के सेंटर से ऊपर उठ गया अब उसकी फिर यात्रा होलीजेंटल शुरू हो गई तो वो फिर फटका अब वो गया अब वो फिर जमीन से ऊपर उठ गया चार फीट ऊपर तो दौड़ने लगा अभी उन्होंने कुछ कारें बनाई जो चार फीट ऊंचे जमीन से चल सकेंगी चलेंगी जमीन पर ही चार फीट का फासला रहेगा तो उनके लिए जमीन के गड्ढे वड्ढे की झंझट मिट जाएगी रद्दी जमीन या सड़क की जरूरत नहीं रह जाएगी बिना सड़क के भी वो जा सकेंगे मगर जाएंगी हो यात्रा ऐसी होगी तो एक आदमी को किसी भी दूसरे सेंटर पर थोड़ा सा आनंद आ गया बस वो उस पर चला गया हो रिजेंटर फिर भटक गया इसलिए हमारे जितने सेंटर हैं उतने ही भटकने के मार्ग भी हैं। अगर उनसे वर्टिकल गए तो तो ठीक अगर होरिजेंटल चले गए तो गए बिल्कुल और होरिजेंटल यात्रा कहीं खत्म ही नहीं होती तो मनंत जन्म उसमें फिर जा सकते हो चले जाओगे चले जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे तो साधना का मतलब यह है कि माइंड होरिजेंटल ना रह जाए वर्टिकल हो जाए साधना की शुरुआत का मतलब यह है कि अब दिमाग सीधे पथ पर यात्रा नहीं करता आकाश की तरफ यात्रा ये जो दिए को जैसे कि जीवन के के मुझसे पूछा कि क्या बनो ना तो मैं इनका दिया बना दो दिया वर्टिकल यात्रा है इसलिए उसको कह दिया कि इसको प्रतीक बना दो दिया जो है उसे तुम हो रही झंटल चला ही नहीं सकते कोई उपाय नहीं दिए को चलाने का कि तुम ऐसा चला दो उसको वो भाग रहा ऊपर की तरफ इसलिए अग्नि प्रतीक बन गया बहुत अर्थों में प्रतीक बन गया वो प्रतीक बन गया सिर्फ इसलिए कि वो शायद अकेली चीज है जिसकी कभी भी यात्रा ओरिजेंटल नहीं होती हमेशा उसकी यात्रा वर्टिकल है ऊपर ऊपर ऊपर जाती है वो जो निरंतर ऊपर जाने का बोध है वही और एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर हजार गुना फर्क पड़ता जाता आनंद का और जब तुम इन सातों सेंटर को पार कर जाते हो तो सात सेंटर समझो सेक्स का सेंटर नंबर दो है नंबर एक नहीं है सेक्स का सेंटर नंबर दो है उससे नंबर एक सेंटर पर नीचे भी उतर सकते हो अगर उसके नीचे चले गए तो कोमा में चले जाओगे, मूर्छित हो जाओगे। उसके नीचे चेतना नहीं है पौधे वहीं जी रहे हैं पत्थर वहीं जी रहे हैं पशु पक्षी वहीं जी रहे हैं वो सेक्स के सेंटर से एक सेंटर नीचे के उस पर जी रहे हैं वो कभी कभी सेक्स पे आते हैं लेकिन फिर अपने सेंटर पे वापस नीचे गिर जाते हैं इसलिए पशुओं में पक्षियों में सेक्स जो पीरियडिकल है, है आदमी में पीरियडिकल नहीं उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि कभी किसी मौसम में किसी प्रकृति के दबाव में वो बेचारे मुश्किल से सेक्स तक आ पाते और काम उनका पूरा हुआ और वो नीचे के सेंटर पर लौट गए इसलिए कई लोग कहते हैं कि पशु इस आदमी से तो पशु अच्छा है वहां अच्छा अच्छा नहीं, नहीं है उसका कुल कारण यह कि सेक्स के सेंटर पर वो कांस्टेंट नहीं रह सकता वो कभी छूता है और फिर वापस नीचे गिर जाता है आदमी के लिए सेक्स का सेंटर कांस्टेंट है इसलिए आदमी पीरियोडिकल नहीं है वो 24 घंटे सेक्स से भरा हुआ है वो सेंटर पर जीते ही उससे वो नीचे उससे नीचे गिर सकता है अगर कोई आदमी सेक्स शक्ति का अतिरिक्त अप करे तो वो नीचे गिर सकता है कोमा में तो वो पशु पौधों के नीचे गिर जाएगा और इसलिए कुछ लोग भूल से इसको भी समाधि समझ लेते हैं ये मूर्छित समाधि है ये समाधि नहीं है इसमें भी गिरा जा सकता है इसमें गिरने से आदमी प्रकृति से एक हो जाता है परमात्मा से एक नहीं इसमें नीचे गिरा तो वो पदार्थों की तरह हो गया वो भी एक हो जाता है उसे एकमे का कुछ पता नहीं चलता लेकिन वो बड़ी दमक गहरी निद्रा में चला जाता है हैरान हो गए नींद में भी तुम सेक्स के सेंटर से नीचे उतर जाते हो नींद में भी वहां पहुंच जाते हो जहां वनस्पति पशु पक्षी पत्थर हां सुसुक्ति में चले जाते नीचे उतर गए तुम सेंटर से वहां तुम सेक्स के सेंटर पर कभी कभी आते हो नहीं तो तुम वापिस नीचे गिर जाते हो यह नंबर दो का सेंटर है और ऐसे नंबर दो का एक सेंटर और है अगर सेक्स के सेंटर से नीचे गए तो प्रकृति में मिल जाओगे सेक्स के मुकाम मुकाबले ठीक दूसरा सेंटर आज्ञा है अगर उसके ऊपर गए तो उस सेंटर में पहुंच जाते हो जहां से परमात्मा के लिए द्वार खुलता है जैसे सेक्स के नीचे उतरे तो उस सेंटर में पहुंचते हो जहां प्रकृति के लिए द्वार खुलता है आज्ञा से ऊपर गए कि वहां पहुंचते हो जहां से परमात्मा में द्वार खुलता है तो छठवां में आएगा तो गिनती का सवाल नहीं है बड़ा हाँ। यानी उसको तुम सात नौ दस वो तो सच बात तो ये है कि कम से कम हजार सेंटर है लेकिन उसमें जो बहुत पावरफुल हैं उनकी गिनती कर ली जाती है बहुत पांच गिन देते हैं कोई सात गिन देता है कोई छह इससे कोई सवाल नहीं लेकिन उसके बाद वो सेंटर आ जाएगा जहां से यात्रा आगे शुरू हो जाती है तो ये वर्टिकल यात्रा करने की बात है Horizontal यात्रा को अवॉइड करने के लिए क्या सोच है? अवॉइड नहीं करना तो वर्टिकल जो यात्रा है उसमें जो तीसरा तिस्ट, स्टेप क्यों ज्यादा करके रुक जाते हैं उधर ही। रुकने का डर तो किसी भी चक्र पर है रुकने का डर किसी भी चक्र पर है क्योंकि जिस चक्र पे भी मारते हैं वहीं काफी आनंद है और जहां आनंद वहीं खतरा है एक कहानी बहुत पुरानी सूफियों की कहानी एक आदमी जंगल गया उसने एक बूढ़े आदमी को पूछा कि मैं बिल्कुल भूखा मर रहा हूं लकड़ियां काट के बेच लेता हूं कोई और उपाय नहीं है कोई और उपाय नहीं उपाय नहीं है लकड़ियां बेच के मैं सिर्फ जिंदगी चला रहा हूं दिन भर मैं काटता हूं खाने के लायक भी नहीं जुट पाता दूसरे दिन फिर भूख की भूख खड़ी हो जाए उस फकीरने का थोड़े और आगे जा तो उसने कहा थोड़ा और आगे हाँ उसने कहा कि जहां तू लकड़ी काटता है उससे थोड़ा आगे वो थोड़े आगे गया तो वो बड़ा खुश हुआ आगे जाकर उसने देखा कि वो, वो खदान पे पहुंच गया है वो खदान तांबे की खदान वो तो तामा लाके बेच लिया कई महीनों के लिए इंसान हो गया फिर वो फकीर उस बूढ़े से मिलने नहीं गया कई दिन बाद उस बूढ़े को वो दिखाई पड़ा बड़ा खुश था बूढ़े से कहने लगा बड़ा धन्यवाद बड़े आनंद में जी रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा पागल थोड़ा और आगे भी जा सकता है उस दिन वो और थोड़े आगे गया और उसने पाया कि वो एक चांदी की खदान पर पहुंच गया उसने कहा मैं भी बड़ा पागल था कि तांबे पर अटक गया लेकिन तांबा काफी काम कर का था और वो था लकड़ लकड़ी का अनुभव था कुल जमा की एक दिन भर लकड़ी काटो तो दिन भर के लिए खाना जुटता है तांबा एक दिन ले आता था तो तीन महीने के लिए जुट जाता तो भारी संपत्ति मिल गई थी बात खत्म हो गई थी वो चांदी लेके बहुत खुश हो गया वर्ष दो वर्ष दिखाई नहीं पड़ा इतने तो बूढ़ियों को रास्ते में